विक्रांत नैना को लेकर बहुत स्पेशल प्लेस की तरफ जा रहा था नैना ने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं रहा होगा नैना की उम्मीद से बिल्कुल अलग हटकर विक्रांत उसे लेकर सीधे ही ताइकवांडो स्टूडियो पहुंच गया था ये वही ताई क्वांडो स्टूडियो था जहां महीने भर पहले विक्रांत का सामना नैना के सीनियर अविनाश से हुआ था विक्रांत ने किसी तरह से नैना को इस फाइट में मात दे दी थी लेकिन उसे विक्रांत की अच्छी किस्मत ही कहा जाएगा क्या कर रहे हो तुम यहाँ क्यों आये हो नैना ने कन्फ्यूज होते हुए विक्रांत से सवाल किया अरे तुम गाड़ी से बाहर तो आओ चलो विक्रांत ने नैना का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर उतारा और फिर उसे लेकर अंदर ताइक्वांडो स्टूडियो की तरफ जाने लगा तुम्हें पता है स्ट्रेस कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है गेम जब भी मेरा मूड खराब होता है तब मैं कोई ना कोई गेम खेलने लग जाता हूँ अब मैं गेम में चाहे हारूं या जीतू लेकिन स्ट्रेस जरूर कम हो जाता है हाँ वो ठीक है लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो ताइकवांडो स्टूडियो में तुम फिर से तो अविनाश से भिड़ने का प्लान तो नहीं बना रहे हो नैना ने कन्फ्यूज होते हुए विक्रांत से सवाल किया विक्रांत तुम पागल हो गए हो क्या अविनाश अविनाशो एक्सपर्ट है सोचना भी मत ओहो नैना विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मैं उससे नहीं लड़ने जा रहा बल्कि तुम्हें उससे फाइट करनी है वो तुम्हारा सीनियर था ना तो बस आज सीनियर को जूनियर बनाने का टाइम आ गया जाओ फोड़ दो उसे जितना गुस्सा है जितना रिग्रेट है सब निकाल दो आज तुम पागल हो गए हो क्या ये फाइट करने का कौन सा टाइम है मैं नहीं कर सकती मैंने सिर हिलाते हुए कहा लेकिन विक्रांत की दलील के आगे भला वो कितनी देर तक टिक सकती ना चाहते हुए भी उसे विक्रांत की बात माननी पड़ी और आखिर में विक्रांत उसे खींच कर स्टूडियो के भीतर लेकर चला गया ये दोनों ताइकवांडो स्टूडियो के भीतर पहुंचे तो वहां पर काफी लोग ताइकवांडो की प्रैक्टिस करते दिख रहे थे लेकिन विक्रांत और नैना को देखते ही ये लोग उन्हें तुरंत ही पहचान गए इन दोनों को देखकर उन सभी ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया और सभी इन्हें अजीब सी नजरों से घूरने लगे वही फटाफट अपने गुरु अविनाश को बुलाओ उसको बोलो कि विक्रांत आज फिर से उसकी हड्डियों से डांडिया खेलने आया हुआ वहां मौजूद सभी लोग विक्रांत की बात सुनकर चौंक पड़े वो विक्रांत को घूरने लगे उस तो अब विक्रांत को गुस्से से भरी निगाहों से तरेने लगे गुस्से से भरी निगाहों से तरेरने लगे लेकिन विक्रांत बिना किसी की परवाह किए सीधे ही जाकर स्टूडियो के बीच में ही खड़ा हो गया और वहां से चिल्लाता हुआ बोल पड़ा अविनाश इधर हो आ जाओ आज देखो तुम्हारे पापा फिर से तुमसे मिलने के लिए आए हैं इधर हो लेकिन यहां पर अविनाश के होने का कोई नामो ही नजर नहीं आ रहा था कोई तेरी इतनी हिम्मत ताइकवांडो की प्रैक्टिस कर रहे लोगों में से एक बोल पड़ा उसने काले फ्रेम का चश्मा भी पहन रखा था तेरी इतनी हिम्मत की तू हमारे स्टूडियो में घुस हमें ही धमका रहा है सर सर ये वही आदमी है जिसने अविनाश सर को पीटा था एक दूसरे आदमी ने उसे समझाते हुए कहा वो अभी तक हॉस्पिटल में ही है क्या वो अभी हॉस्पिटल में ही है विक्रांत ने चौंकते हुए कहा एक महीना हो गया उसे पीटे अब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुआ ओह फिर क्या करें विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा दो दिन बाद आए कि अभी हॉस्पिटल में चल उसे पीटें क्या ठीक रहेगा वैसे हॉस्पिटल में पीटेंगे तो ठीक रहेगा ना वही उसका इलाज भी हो जाएगा बेचारे को फिर से हॉस्पिटल लादकर नहीं ले जाना पड़ेगा <laughs> तेरी तो बड़ी गर्मी है तेरे अंदर काले रंग का चश्मा पहने हुए शख्स ने विक्रांत की तरफ घूरते हुए कहा अगर इतनी ही गर्मी है तो आजा मेरे साथ लड़ ले सारी हेंकड़ी निकाल के रख दूंगा अच्छा ऐसा करते हैं कि उसे एक लेटर लिख भेज देते हैं कि वो जब वो ठीक हो जाए तो फिर हमसे लड़ने के लिए आ जाए विक्रांत अपनी ही बातें कहे जा रहा था मानो वो उस काले चश्मे वाले शख्स की बातें सुन ही नहीं रहा था ऐसा करो नैना लेटर तुम लिखो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है और ना हो तो उसको मेल ही कर देते हैं <laughs> विक्रांत नैना की तरफ देखते हुए कहा तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे बॉस को पीटने के बाद फिर से उन्हीं के स्टूडियो में वापस आने की हिम्मत दिखाई तुमने और फिर यहाँ धमकी भी दे रहे हो लग रहा है तुम लोगों को अब यहाँ से सही सलामत वापस जाने का मन नहीं है उस काले फ्रेम के चश्मे वाले शख्स ने विक्रांत का रास्ता ब्लॉक करते हुए कहा जैसे उसने विक्रांत के सामने आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की विक्रांत ने बिना किसी देरी के तुरंत पड़ते ही, ही बैठ गया विक्रांत ने फिर बड़े स्टाइल में अपने शर्ट की बाहें मोड़ते हुए वहां पर मौजूद सभी लोगों को घूरना शुरू कर दिया वो मानो आज यहाँ किसी और को सबक सिखाने के मूड में आया हुआ था लेकिन फिर वो खड़े सभी लोग एक साथ विक्रांत के ऊपर टूट पड़े यहाँ तकरीबन 20 लोग थे जो कि अब एक साथ विक्रांत को पीटने के लिए दौड़ पड़े थे नाक पर पड़ा और शायद उसकी नाक ही टूट गई क्योंकि तो उसकी नाक से काफी ज्यादा मात्रा में खून बहना शुरू हो गया था इसके बाद उसने दूसरी तरफ घूम कर अपना पंच दूसरे आदमी की दोनों जाघो के बीच में कर दिया जिससे वो भी दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा हालांकि जब विक्रांत उन लोगों को पंच कर रहा था तब उसे भी कई सारे पंच झेलने पड़ रहे थे लेकिन विक्रांत बुल था बुल वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था अब जो भी सामने आता जा रहा था उसे विक्रांत पंच करते हुए घायल किए जा रहा था वो लगातार उन लोगों को घायल किए जा रहा था अब तक वो लोगों को पीट बेहोशी की हालत में भेज चुका था लेकिन कुछ भी हो विक्रांत कितना भी पावरफुल हो लेकिन वो अकेले बीस लोगों के साथ नहीं भेड़ सकता था भले ही विक्रांत अपनी पूरी ताकत से इन लोगों को पीट रहा था लेकिन अब तक वो चारों तरफ से घिर चुका था उसके ऊपर चारों तरफ से पंच पड़ रहे थे विक्रांत थोड़ा कमजोर पड़ रहा था तभी अचानक से उसके पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी फिर अगले ही पल विक्रांत के पीछे दो लोग उठते हुए नजर आए फाइनली नैना भी अब एक्शन मोड में आ चुकी थी उसने हवा में उछलते हुए उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया नैना को फिर से उसके पुराने रूप में आता देख विक्रांत भी खुश हो उठा अब ये दोनों मिलकर अविनाश के आदमियों पर तूफान बनकर टूट पड़े थे नैना का एक्शन देखकर तो वो लोग दंग भी रह गए नैना तो विक्रांत से भी जबरदस्त प्रहार कर रही थी जिसको भी उसका एक पंच लग जाता वो दोबारा उठ पाने की हालत में नहीं बच रहा था उधर विक्रांत भी एक एक करके सभी को उठाकर फेंक रहा था नैना का साथ पाकर मानो विक्रांत के भीतर और जोश आ गया था वो अब पहले से ज्यादा ताकत के साथ इन लोगों को पीट रहा था के आगे कोई भी दो मिनट से ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहा था आसमान के तारे नजर आने लगते थे लगभग 15 की ही फाइट में इस तो कहीं टेबल पलटी हुई नजर आ रही थी दो तीन कांच के दरवाजे टूट चुके थे और ताइक्वांडो के रिंग की भी हालत खराब हो गई थी अविनाश के सारे आदमी इधर उधर पड़े दर्द से करा रहे थे किसी के जबड़े से खून बह रहा था तो किसी की नाक टूट चुकी थी कोई अपनी जान बचाकर कहीं कोने में पड़ा हुआ था तो कोई बेहोश चित्त होकर पड़ा था ऐसा लग रहा था कि अविनाश के स्थाई कमांडो स्टूडियो में कोई भूकंप आया हुआ था